सहना वहनौन सह वीर तेजस्विनां तेजस्वीना विषा बही ओ शांति शांति शांति प्रमाणों को बताने वाला सूत्र चल रहा है प्रत्यक्षानुमानागमाह प्रमाणानी तीन प्रकार के प्रमाण यहां स्वीकार किए गए हैं उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान को कल हमने देखा था उसमें प्रत्यक्ष में ये बताया गया था कि इंद्रिय प्रणालियों के द्वारा इंद्रियों की जो प्रणालियां हैं जिनसे बाह्य सूचना अंदर के लिए पहुंचती है चित्त तक तो इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागत इंद्रियां हमारी पृथक हैं और बाह्य वस्तु पृथक है बाह्य वस्तु के उसी गुण को वह इंद्रिय ग्रहण करेगी जैसे हम नेत्र से जब किसी बाह्य वस्तु के साथ संकर्ष होता है तो नेत्र किसको देखता है किसको पकड़ता है नेत्र का ग्रहण करने का विषय कौन सा होता है रूप रूप गुण को नेत्र ग्रहण करेगा और इसको हम यूं समझेंगे पहले कि पांच भूत हैं पंच भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इन पंच भूतों को जिस गुण के द्वारा हम समझ पाते हैं तो इन सबके एक एक गुण जैसे पृथ्वी का गुण क्या है गंध और जल का गुण क्या है रस अग्नि का गुण क्या है रूप और वायु का गुण क्या है स्पर्श और आकाश का गुण शब्द और ठीक पांच महाभूत पांच उनके गुण और पांच ही पांच ही इंद्रियां हैं जो इन गुणों को पकड़ने वाली हैं, ग्रहण करने वाली हैं। वो भी संख्या में पांच ही हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को देखते हैं पृथ्वी का गुण है गंध और इस गंध ग्राहक गंध विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय उसको कहेंगे घ्राण ये न्याय दर्शन में तो बहुत ही विस्तार से आया हुआ है ये विषय तो घ्राण प्रश्न ये उठता है घ्राण गंध को ही क्यों ग्रहण करती है वो अन्य भूतों के विषयों को क्यों नहीं ग्रहण कर पाती तो वहां उसका यह समाधान दिया गया है कि घ्राण की रचना पार्थिव तत्व से हुई है अर्थात पृथ्वी तत्व से ही घ्राण की रचना हुई तो जिस तत्व से जिस इंद्रिय की रचना हुई वह इंद्रिय उसी तत्व के गुण को ग्रहण करेगी क्योंकि पृथ्वी तत्व से इसकी रचना हुई है तो पृथ्वी का गुण है गंध गंध को ही ग्रहण करेगी इसलिए अन्य गुण को अन्य भूत के गुण को ग्रहण नहीं करेगी ऐसे ही जल है जल का गुण है रस अब रस गुण को ग्रहण करने वाली रसना, इसको रसन इंद्रिय भी कहेंगे रसना या रसन अब ये रस को क्यों ग्रहण कर रही है क्योंकि इसकी रचना जल तत्व से हुई है जल की बहुलता है इसमें और रसना भी हमारी जिह्वा जो है ये इसके अग्र भाग को माना गया है इसका जो अग्रभाग है आगे का हिस्सा ये स्वाद ग्रंथिया यहां होती हैं वो इनको पकड़ती हैं सारी रसना ने हम रसना से इसको जिह्वा बोलते हैं इससे बोलने का भी कार्य करते हैं लेकिन बोलने का जो कार्य करेंगे वहां फिर रसना ने इसको वाणी भी कह देते हैं रसना का जब ग्रहण करेंगे बोलेंगे तो उसका तात्पर्य रस ग्राहक जो इसमें जितना अंश है इस जिहवा के अंदर उसे लेंगे ऐसे ही तीसरा अग्नि अग्नि का गुण है रूप अब रूप गुण को ग्रहण करने वाली चक्षु चष्टे अन चक्षु जिससे देखते हैं तो ये अग्नि तत्व प्रधान है अग्नि तत्व से इसका निर्माण हुआ है इसलिए अग्नि के ही गुण को ग्रहण करेगी सबका अपना अपना नियत विषय ऐसे ही वायु वायु का गुण है रूप वो स्पर्श और स्पर्श गुण को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वो कौन सी है हाँ त्वचा तो उसका आधार है उसको स्पर्शन बोलते हैं और स्पर्शन इंद्रिय का आधार आश्रय रहने का स्थान वो त्वचा है क्योंकि त्वचा जो है ना ये शब्द है मूल त्वच और त्वच इसको इसलिए कहते हैं धातु है इसकी त्वच संवरणे ये पूरे शरीर को समृत किए हुए है ढके हुए है संवरण किया है इसने इसलिए त्वच बोलते हैं इसको इसी के अंदर इसी में ही जो स्पर्शन स्पर्श ग्रहण करने वाली इंद्रिय वो इसी के अंदर विद्यमान है तो आधार को ही बोल देते हैं व्यवहार में कि त्वचा इंद्रिय ऐसे बोलते हैं जी शरीर के निर्माण में कहते हैं मुखे अग्निर्मुखी वहां उसका दूसरा अर्थ है कि अग्नि में हमारे अंदर क्योंकि अग्नि को ऊर्जा का स्रोत माना गया है और ये सभी जानते हैं आप लोग भी जानते होंगे कि बोलने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है सबसे अधिक ऊर्जा बोलने में ही मानी गई है किसी व्यक्ति को चाहे कितना ही वो बलवान क्यों ना हो लगातार यदि बुलवाया जाए तो एक समय आएगा वो बोल नहीं सकता था तो बोलने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा का स्रोत है अग्नि तो कहा गया अग्निर अग्निर्घ भूतः मुखम इन मुख में हमारे जो है अग्नि प्रवेश कर गई अर्थात ऊर्जा का स्रोत है तो का कार्य एक अन्य भी आल, आलंकारिक वर्णन भी है उसमें ये उपनिषद में आए हुए हैं सारे तो इस तरह से वायु के गुण को स्पर्श को ग्रहण करने वाली स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय स्पृश्य अने स्पर्शनम और आकाश का गुण है शब्द और शब्द ग्राहक इंद्रिय हाँ। शब्द बोलेंगे हम श्रोत्र क्योंकि अर्थ भी निकलना चाहिए उसे जैसे हमने पहले कहा था घ्राण हमने नाक नहीं कहा नासिका नहीं <laughs> क्यों घ्राण शब्द में वो अर्थ छिपा हुआ है घ्राण शब्द में जिसके द्वारा सूंघा जाता है तो घरा धातु ही सुगने अर्थ में आती है घरा ग्रा, घे तो उससे घराण बन गया ऐसे ही रस्यते चे चक्षु चष्टे अन चक्षु वहां धातु ही वही है इसलिए चक्षु कहा अब चक्षु को नेत्र कहते हैं लेकिन नेत्र का दूसरा अर्थ है ये ठीक है कि नेत्र हमने कह दिया इसको लेकिन नेत्र से वो अर्थ नहीं निकल रहा है कि हर चीज को देखता है यह नेत्र से अर्थ निकल रहा है नेतृत्व करने वाला ये हमें कहीं पहुंचाता है यानी यह धातु प्राप्ण अर्थ में आती है पहुंचाने अर्थ में प्राप्त करवाने अर्थ में हम नेत्र का प्रयोग करके साधन के रूप में अपना करके मार्ग देखते हैं रास्ता देखते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं तो प्राप्णे प्राप्ण अर्थ और इसीलिए नेताओं को भी नेता कहते हैं नहीं नेता जो ले जाता है जो हमें आगे पहुंचाता है तो वो भी वही धातु से बना हुआ है जिससे नेत्र बना हुआ है तो अनेन स्पर्श्य स्पर्शनम और श्रोत्र में श्रूयते श्रवणम जिससे सुना जाता है तो आकाश तत्व से श्रोत्र का निर्माण हुआ इसलिए आ, श्रोत्र केवल आकाश के गुण शब्द को ही ग्रहण करेगा ये सबके साथ लगा हुआ है अब यहां इन इंद्रिय प्रणालियों के द्वारा बाह्य पदार्थों के साथ जिस जिस इंद्रिय का जो जो विषय है सबका निर्धारित है इसमें कोई भी इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ले मात्र भी ग्रहण नहीं करेगी ऐसा नहीं है कि हमारे नेत्र जब खराब हो जाएं, तो चलो कोई बात नहीं है छोटा मोटा कार्य हम कान से चला लेंगे देखने का या नासिका से चला लेंगे ऐसा नहीं लेश मात्र भी दूसरे इंद्रिय के विषय को छुए नहीं वो सबका अपना अपना विषय निश्चित है निर्धारित है सब ईश्वरीय व्यवस्था से हो रहा है ये। तो बाह्य विषय जब इंद्रिय प्रणाली से अंदर पहुंचते हैं तो बाह्य विषय नहीं पहुंचते अभी तो बाह्य जो हमारे आगे जो विषय रखे हुए हैं ये सब पदार्थ इनकी सूचनाए इनका ज्ञान वो अंदर पहुंचता है चित्त तक और चित्त उस विषय से उस अर्थ से वो उपरक्त हो जाता है उससे प्रभावित होता है जब वहां उसकी सूचना पहुंचती है और पीछे आया था कि आत्मा क्या करता है एकम दर्शनम दर्शनमे दर्शनम आत्मा तो केवल चित्त को ही देखता है वो बाह्य विषय से आत्मा का संपर्क नहीं है सीधा जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और बाह्य सूचनाएं उस अधिकारी के पास में जो उसके अन्य लगे हुए हैं सेवक सहायता करने वाले उनके माध्यम से वहां पहुंचती रहती है वो सीधा संपर्क नहीं करेगा बाहर जाकर के इस ऐसे ही यहां पर भी जो आत्मा है तो आत्मा तो एक स्थान पर है अपना निश्चित है लेकिन बाह्य विषय जब चित्त तक पहुंचेंगे और चित्त को आत्मा लगातार देख रहा है तो चित्त के चित्त में देखे हुए ज्ञान का आत्मा को ज्ञान होता है चित्त में आए हुए बाह्य विषय का जो प्रभाव पड़ा है वह आत्मा को पता लगता है और उस आत्मा के ज्ञान को हम तो कहते हैं बोध हुआ तो बुद्धि बोधात्मा पुरुष है यह शब्द सुना होगा कि बुद्धि में आए बोध का ही स्वरूप है जिसका ऐसा वह आत्मा उसको और कहीं से ज्ञान नहीं होने वाला है, है? सांसारिक सारे विषयों का ज्ञान जीवात्मा को चित्त के द्वारा होगा हां यदि स्वयं का वो ज्ञान प्राप्त करता है जब आत्म साक्षात्कार करता है और उसके पश्चात फिर परमात्मा के आनंद का भोग करता है तो परमात्मा का साक्षात्कार और उसके आनंद और उसके ज्ञान को जो ग्रहण करता है उस काल में चित्त के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं होता वहां सीधा परमात्मा ही अपना ज्ञान कराता है उसके लिए वहां चित्त की भूमिका जाकर के समाप्त हो जाती है और पीछे सर्वत्र सारे ज्ञानों में चित्त की भूमिका प्रमुख रहेगी तो इंद्रिय प्रणाली का चित्त बाह्य वस्तु उपरागत तद विषया उस विषय से उस विषय वाली कौन से विषय वाली जो विषय जिस इंद्रिय की प्रणाली से चित्त तक पहुंचा है यह वृत्ति का बन रहा है विशेषण तद विषया विशे जो आगे आ रहा है वृत्ति ही शब्द तद विषया वृत्ति ही उस विषय वाली वह वृत्ति बनती है अब उस वृत्ति की दो विशेषताएं पहले तो कहा कि सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य जिस अर्थ को इंद्रिय ने पकड़ा है जो अर्थ जो विषय अंदर पहुंचा है उस अर्थ में दो प्रकार के धर्म हैं एक सामान्य धर्म और दूसरे विशेष धर्म सामान्य धर्म कल मैंने बताया था कि ऐसा धर्म जो एक से अधिक पदार्थों में हो उसे कहते हैं सामान्य धर्म और इसीलिए वैशेषिक दर्शन में सामान्य शब्द का अर्थ किया गया है जाति सामान्य शब्द जब भी बोलेंगे अब क्योंकि न्याय और वैशिष्य के दोनों समान शास्त्र हैं दोनों एक दूसरे के सहायक हैं तो सामान्य का अर्थ क्या होता है जाति अब जाति का जब भी प्रयोग करेंगे हम तो जाति एक पदार्थ में अगर कोई एक पदार्थ ऐसा हो जिसके समान दूसरा हो ही ना हो है कोई भी विद्यमान ही न हो तो उस अवस्था में जाति का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि जाति में हम क्या करते हैं कि एक जैसी कई वस्तुएं हैं तब बोलेंगे हम ये जाति है और वो स्वयं में अकेल, अकेला ही है वह वस्तु अकेली ही है तो जाति का व्यवहार होगा ही नहीं और यही सामान्य का मैंने अर्थ किया था अभी कि जो समान रूप से एक से अधिक पदार्थ में है ऐसा धर्म सामान्य उसी का नाम होता है जाति तो सामान्य धर्म वाला भी है वह अर्थ और विशेष धर्म से भी युक्त है ऐसा धर्म जो किसी और में नहीं है अब दोनों धर्मों का प्रत्यक्ष हुआ दोनों धर्मों का इंद्रिय प्रणाली से ज्ञान हुआ लेकिन दोनों धर्मों में से प्रधानता किसकी रहेगी प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रधानता किसकी रहेगी तो प्रधानता का उत्तर दिया विशेषावधारण प्रधाना, विशेष का अवधारण प्रधानता से है जिसमें ये वृत्ति का ही है विशेषण विशेषावधारण प्रधाना विशेष के अवधारण की जिसमें प्रधानता है ये ठीक है कि सामान्य और विशेष धर्म दोनों जाने हैं लेकिन प्रत्यक्ष वृत्ति जो बनती है वो विशेष धर्म के ज्ञान से युक्त होती है अगर प्रत्यक्ष हमने किसी विषय को किया है तो वहां विशेष धर्मों का जो हमें बोध हुआ है उस उसकी प्रमुखता रहेगी वो प्रधान रूप से रहेगा उसमें ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अनुमान प्रमाण जो आगे व्याख्या करेंगे ये वहां अनुमान प्रमाण में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा वहां सामान्य और विशेष धर्म है ठीक है मान लिया लेकिन अनुमान प्रमाण में प्रधानता किसकी रहेगी सामान्य धर्म अधान की।, की।, की वहां विशेष की नहीं होगी उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया था कि धुआं देख करके हमने अग्नि का अनुमान किया तो अग्नि का ज्ञान हो गया लेकिन अग्नि के ज्ञान में सामान्य धर्म का बोध हुआ है या विशेष धर्म का बोध हुआ है कैसे पता लगा सामान्य धर्म का बोध हुआ है क्योंकि नहीं बस नहीं। नहीं, धर्म का नाम बताओ जिस धर्म का बोध हुआ हमें जरा क्लास उठाते जिस धर्म का बोध हुआ है हमें वो सामान्य धर्म कौन सा है ऐसा सामान्य धर्म जो अन्य अग्नियो में भी हो वही उसी को तो कहेंगे हम तो वो कौन सा है जिसका हमें बोध हुआ है वो कौन सा धर्म कहलाएगा क्योंकि हमारा कहना यह है कि सामान्य धर्म का बोध हुआ है विशेष का नहीं हुआ है ठीक है ना और सत्य भी यही है तो सामान्य धर्म का बोध हुआ है केवल अग्नि जाति के रूप में अग्नि मात्र का और वैसी अग्नि कहीं भी हो वो सब अग्नि ही कहलाएंगे अग्नि चाहे कहीं भी हो सारी अग्नियां कहलाएंगी लेकिन सारी अग्नियों में से हम किसी एक अग्नि के जब विशेष धर्म को देखेंगे जैसे वही व्यक्ति जब धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर रहा है और आगे जा करके वहां पहुंच जाए जहां से धुआं निकल रहा है अब वहां अग्नि को देखेगा वो अब वो प्रत्यक्ष ज्ञान करेगा या अनुमान करेगा अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान करेगा उस अग्नि का तो वहां उस अग्नि का कितना आकार है ये दिख जाएगा लपटें कितनी लंबी हैं ये दिख जाएंगी कौन से ईंधन में से निकल रही है कौन सा ईंधन जल रहा है हैं? किस प्रकार की अग्नि है ये सारे धर्म उसके उसको प्रत्यक्ष हो जाएंगे या नहीं अब जितने धर्म उसको वहां जा करके प्रत्यक्ष हो रहे हैं क्या सारी अग्नियों में वो धर्म मिलेंगे अरे कहीं कम जल रही है कहीं अधिक जल रही है कहीं बहुत तेजी से ईंधन जल रहा है कहीं धुआं भी साथ में बहुत तेजी से निकल रहा है सब अलग अलग होगा तो ये कहलाते हैं विशेष धर्म जो अन्यों में भी घट जाए वो सामान्य धर्म लेकिन ये विशेष धर्म का बोध प्रत्यक्ष होने पर हुआ अनुमान से नहीं हुआ था अनुमान से केवल अग्नि मात्र का बोध हुआ वो कैसी है इसका बोध नहीं हुआ था तो विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे अब यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का लक्षण हुआ ये वृत्तियों की व्याख्या चल रही है वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? पांच कौन कौन सी तो उसमें पहली वृत्ति की व्याख्या चल रही है अभी हम्म और ये वृत्तियां कौन सी है ये क्या है क्या कहा गया था इन वृत्तियों को पीछे क्या करना चाहिए इनके साथ में व्यवहार में योग सिद्ध कैसे होता है वृत्तियों को से तो उन्हीं का तो ज्ञान करा रहे हैं कि रोकने को कह तो दिया क्या चीज रोकें है? कि वृत्तियों को रोको तो योग करो योग हो जाएगा सिद्ध लेकिन वो वृत्तियां उनका स्वरूप उनके भेद प्रभेद है? उनकी पूरी पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी हम कैसे रोकेंगे उनको तो वही जानकारी कराई जा रही है तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति हुई इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द से बोलते हैं प्रमाण इसलिए है कि प्रमीयते अन यति प्रमाणम अर्थात इस वृत्ति के द्वारा ये जो प्रमाण बताए जा रहे हैं तीन प्रकार के इन वृत्तियों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है प्रमाणों के द्वारा ये ध्यान रखना हमेशा नया ज्ञान ही होता है प्रमाणों से कभी भी जो ज्ञान पीछे हो चुका है उसका ध्यान नहीं आएगा अगर जो ज्ञान पीछे हो चुका है उसका ध्यान हमें जब आएगा तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी वो वृत्ति ही अलग है प्रमाण की प्रमाण में उसकी गिनती नहीं होगी स्मृति वृत्ति से कभी नया ज्ञान नहीं होता प्रमाण वृत्ति से ही नया ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष वृत्ति हुई है अब यहां पर इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या होगा ये ठीक है कि बाह्य वस्तु का बाह्य वस्तु जो है जो उसका विषय चित्त तक पहुंचा चित्त में उससे उपराग उत्पन्न हुआ लेकिन उससे आगे परिणाम क्या निकलेगा फल क्या निकलेगा तो फल बता रहे हैं कि फलम अविशिष्ट पौरुषेयश चित्त वृत्ति बोध पौरुषेय पौरुषेय का अर्थ पुरुष संबंधी पुरुष यहां जीवात्मा अब यहां चित्त को क्योंकि जीव लगातार देख रहा है एकम एव दर्शनम ख्याति दर्शनम लगातार देख रहा है वो तो यहां जीवात्मा को जो बोध हुआ है वो बोध किसका हुआ है पौरुषेय बोध जीवात्मा को जो बोध हुआ है ये किसका हुआ है उत्तर दिया चित चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति बोध हा। चित्त में जो वृत्ति बनी उस वृत्ति का बोध हुआ है और जीवात्मा को लेना देना है ही नहीं किसी से जैसे कोई न्यायाधीश न्याय करता है और न्याय करते समय वो किन पर निर्भर है साक्ष पर निर्भर है जैसे साक्ष्य उसके सामने रखे जाएंगे वो स्वयं तो जाएगा नहीं अपराधी की सारी बैकग्राउंड देखने के लिए जैसे साक्ष्य उसके सामने लाए जाएंगे वकीलों के द्वारा गवाहों के द्वारा उन्हीं पर तो निर्भर है ऐसे ही ये पुरुष भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन पर निर्भर है चित्त पर निर्भर है अब चित्त भी बाह्य विषयों से स्वयं संपर्क नहीं होता उनसे संपर्क नहीं जोड़ता यह किन पर निर्भर है इंद्रियों पर निर्भर है इंद्रिया जैसी सूचनाएं अंदर पहुंचाएंगी वैसी चित्त में सूचना जाएगी और जैसी चित्त में सूचना जाएगी वैसा बोध पुरुष को होगा इसलिए इस बोध का नाम रखा गया है पौरुषेय बोध पुरुष के द्वारा किया जाने वाला बोध यह पौरुषे बोध है लेकिन यह है कैसा तो उसका दिया था यह विशेषण अविशिष्ट यह अविशिष्ट है अर्थात यह विशिष्ट नहीं है इसका क्या अर्थ हुआ यह विशिष्ट नहीं है का अर्थ यह है कि जैसा चित्त में आया है वैसा ही है उससे अलग नहीं है विशिष्ट का अर्थ होता है अलग यह व्यक्ति इन सबसे विशिष्ट है तो क्या अर्थ हुआ व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण हैं जो औरों में नहीं है तो पुरुष को जो बोध हुआ वो बोध चित्त वृत्ति के चित्त में आई वृत्ति के वृत्ति से पृथक नहीं है उससे विशिष्ट नहीं है जैसा चित्त में आया है वैसा ही है तो उसे क्या कहेंगे अविशिष्ट उससे विशिष्ट नहीं है कहने का तात्पर्य जीव को और कहीं से ज्ञान होने वाला नहीं है कि कुछ तो उसने चित्त से प्राप्त कर लिया और कुछ और कहीं साइड बिजनेस करके या ओवर टाइम लगा करे कर लिया हो तो ये संभव नहीं है जितना भी उसको ज्ञान होना है वो चित्त के ही द्वारा होना है इसलिए पौरुषे बोध को कहा गया अविशिष्ट बोध है ये फलम और यही फल है क्योंकि सांख्य में दो सूत्र आते हैं कि जो भी हमें ज्ञान होता है अनुभूतियां होती हैं सुख दुख के रूप में या ज्ञान के रूप में सूचना के रूप में यह सारा क्या है यही वास्तव में भोग है जीव का और यह सब कहा जाकर के समाप्त होता है तो दो सूत्र आते हैं एक चिद्द अवसानो भोग चेतन पर जाकर के जिसकी समाप्ति हो जाए उसे कहते हैं भोग चेतन पर जरूर पहुंचेगा अब केवल चित्त तक ही ज्ञान रह जाए और पुरुष तक न पहुंचे तो उसका कोई महत्व नहीं कोई मूल्य नहीं और इसीलिए जीवात्मा चित्त को लगातार देखता है ये एक क्षण भी छोड़ता नहीं उसको ये लगातार निगाह इसकी वहीं बनी रहेगी इसकी दृष्टि सदा चित्त पर ही रहती है एक भी ज्ञान निकल न जाए और जब सोता है तो उस समय क्या होता है सुषुप्त अवस्था में ये कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर भी हमारा सो गया स्वप्न अवस्था में केवल स्थूल शरीर सोता है और स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर भी सो गया और सूक्ष्म शरीर भी सो गया और चित्त है सूक्ष्म शरीर का एक घटक तत्व तो यह भी सो गया जब यह भी सो गया तब जीवात्मा को थोड़ा सा चैन मिला क्यों क्योंकि जब तक ये जगेगा ये चित्त को देखता ही रहेगा इसके सामने है ही नहीं उसके अतिरिक्त तो कुछ भी और कुछ नहीं है तो जब चित्त शांत होता है तब इसको शांति मिलती है जब चित्त सोता है तब और वहां फिर सुषुप्ति में हम आनंद का अनुभव करते ही हैं, सभी को अनुभव होता है सोना अच्छा लगता है कि नहीं कभी कभी बैठे बैठे ही सो जाते हैं तो सोना बहुत अच्छा लगता है है ना? क्यों क्योंकि वहां हम चित्त को देखना बंद कर देते हैं है ना इसलिए तो फलम अविशिष्टः है पौरुष यश बोधा। और ये बात अन्य प्रमाणों में भी घटेगी ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हुई कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था इसका जो फल बना वो अविशिष्ट पौरुषे बोध और यही बात हम अनुमान प्रमाण में भी घटाएंगे वहां भी अविशिष्ट पौरुषेय बोध होगा और शब्द प्रमाण में भी लगेगा ये सर्वत्र लगेगा ये। अब ये कहा इन्होंने किस आधार पर ये इन्होंने जो कहा है कि पौरुषे बोध ये चित्त वृत्ति से विशिष्ट नहीं अविशिष्ट ही होता है वैसा ही होता है ये इसलिए कहा है कि आगे सूत्र आएगा जहां ये बताया जाएगा कि ये पुरुष केवल चित्त को ही देखता है ये आगे वाक्य आ रहा है तो इसमें एक शब्द और जोड़ लेना ये छूटा हुआ है इसमें बुद्धे प्रति संवेदी पुरुष इतिपरिष्टार उपादय तो यहां बुद्धे है शब्द को जिनके पास भी है ये इसका प्रिंट निकाला होगा शायद उसमें बुद्धे शब्द और जोड़ने रह गया प्रतिसंवेदी से पहले आएगा ये एक है बुद्धे है, है, है। तो मैंने यहां उसमें करेक्शन कर दी होगी शायद है? बुद्धे है प्रतिसंवेदी पुरुष ये पुरुष कैसा है बुद्धि का प्रतिसंवेदी देखो जहां प्रति शब्द लगा देते हैं अगर इसको प्रति को हटा दें हम तो हम कहेंगे संवेदी तो संवेद अर्थात जो वेद ना, जो ज्ञान आ रहा है वो तो चित्त में आ गया ठीक है लेकिन अब चित्त में आए ज्ञान का एक स्थान पर और आगे प्रसार हुआ अब वो ग्रहण किया उसने पुरुष ने इसलिए पुरुष के लिए कहता है कि पुरुष कैसा है ये बुद्धि का प्रति है बुद्धि में कुछ आया और उसको इसने जाना अब यहाँ प्रतिशब्द लग जाएगा तो ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है बस और कुछ नहीं है पुरुष के अतिरिक्त ये बुद्धि को अर्थात चित्त को ही जानता है केवल तो ऐसा आगे उपादय श्याम ऐसा आगे बताएंगे उसको आधार बना करके यहां ये पीछे का वाक्य आया था कि फलम अविशिष्ट है पौरुष अब आई अनुमान पर इसमें ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष वृत्ति सदा ही विशेष धर्म को ग्रहण करने वाली होती है ये नहीं भूलना है अब आ गई अनुमान का दिया और अनुमान से जिस अर्थ को हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं अनुमेय अनुमान करने योग्य तो अनुमेय से तुल्य जातीय शु अनव भिन्न जातीयभ व्यावृत्त संबंध हा। ये संबंध का है यह विशेषण कि तुल्य जातियों में जो अनुवृत्त हो और भिन्न जातियों से पृथक हो अनुवृत्त व्यावृत्त अनुवृत्त अर्थात उसमें जुड़ा हुआ हुँ? और व्यावृत्त उससे अलग उससे पृथक अर्थात अनुमेयस्य जिसका हमें अनुमान करना है ऐसा जो अर्थ है वो तुल्य जातीय अनवृत्त है तुल्य जाती जातियों, जातियों में तो वो अर्थात अपने समान जातीय में तो होना चाहिए वो क्योंकि समान शब्द बोल ही रहे हैं हम समान एक से अधिक होता है तो सपने समान जातियों में में घुसा हुआ है और भिन्न जातियों से वो अलग है व्यावृत्त है ऐसा जो संबंध है संबंध यह तद विषया सामान्यावधारण प्रधाना वृत्ति ही अनुमानम ऐसी जो उस विषय से युक्त वृत्ति बनेगी जो कि सामान्य धर्म के निश्चय कराने वाली होगी सामान्य धर्म की जिसमें प्रधानता होगी उसे कहेंगे अनुमानम अब यहां पर तुल्य जातीय और भिन्न जाती कैसे अर्थ करेंगे हम तो हम वही जो प्रसिद्ध उदाहरण उसको लेते हैं कि अग्नि का हमें ज्ञान हुआ अनुमान से क्या देख करके धुआं देख करके तो धुएं का ज्ञान क्या प्रत्यक्ष हुआ या अनुमान से हुआ धुएं का ज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ और अनुमान से किसका ज्ञान हुआ अग्नि का तो एक तो यह भी सिद्ध हुआ है कि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता लेकिन इसमें इसको मिला मत देना कि जिसका ज्ञान हमें अनुमान से हुआ है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष हुआ है धुए का और अनुमान हुआ है अग्नि का ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है ज्ञान का के जो विषय है वो दोनों अलग अलग हैं, धुआं अलग है अग्नि अलग है और जिसको देख करके दूसरे का ज्ञान होता है उसे कहते हैं लिंग है चिन्ह पहचान उसका धर्म तो धुए को देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ है अर्थात लिंग इसी को हेतु भी कहते हैं तो यहां पर प्रत्यक्ष हुआ है हमें लिंग का और ज्ञान हुआ है लिंगी का जो अग्नि है उसको लिंगी धर्मी उसको ऐसे बोलेंगे अब यहां पर जो अनुमेय है वो धुआं है या अग्नि है अनुमेय कौन है अनुमेय का अर्थ क्या बताया मैंने पीछे जिसको अनुमान से जाना जाता है उसे कहते हैं अनुमेय तो अनुमेय धुआं है या अनुमेय अग्नि है अग्नि अन्वेय है तो अनुमेयस्य उस अनुमेयका उस अनुमेयका अर्थात उस अग्नि का अब ये वाक्य पूरा घटाते जाओ उसमें नहीं तो ये पंक्ति समझ में नहीं आएगी ये जटिलता उत्पन्न करेगी अनुमेयस्य का अर्थ क्या हो गया अग्नि का ठीक है ना अनुमेय अग्नि है यहां पर हम हम उसी दृष्टांत को लेकर के चल रहे हैं बदलेंगे नहीं अभी तो अनुमय हो गई अग्नि उसका अभी उसका ये का शब्द क्यों जोड़ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं संबंध को बता रहे हैं आगे शब्द आ रहा है संबंधा उसका संबंध अब उसका संबंध संबंध एक में होता है कि दो में दो में होता है तो कोई और वस्तु भी है ना जिसके साथ अग्नि जुड़ी हुई है तो वो है धुआ धुएं के साथ अग्नि का संबंध अनुमेय का संबंध ठीक है ना अब वो संबंध है कैसा ये उसके विशेषण है आगे तुल्य जातीय तुल्य जातीय शु अनुवृत्त भिन्न है भियो व्यावृत्त यह संबंध के हैं विशेषण संबंध कैसा है कि अपने तुल्य जातियों में तो रहता है सदा अपने तुल्य जातियों में सदा रहेगा और भिन्न जातियों से अलग रहेगा क्या जल में से धुआं निकलता है नहीं। तो जल क्या है भिन्न है और जहां जहां अग्नि है नहीं? जहां जहां भी धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी तो अपने तुल्य जाति के साथ सदा वो जुड़ा रहेगा तो ऐसा संबंध और इसी संबंध को हम जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो न्याय दर्शन की भाषा में उसे बोलते हैं व्याप्ति ये व्याप्ति शब्द न्याय दर्शन जो लोग पढ़ रहे हैं प्रातः काल की कक्षा में वो बहुत अच्छे प्रकार समझ जाएंगे व्याप्ति क्या होती है जैसे अगर इसको हम बोले तो कैसे बोलेंगे हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है फिर हेतु क्या दिया धुआ होने से अब यहीं पर व्याप्ति दिखाएंगे आगे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ये जो विषय आज का चल रहा है ये कल भी प्रारंभ हुआ था ये ये विषय और न्याय दर्शन बिल्कुल एक ही है ऐसा लग रहा है कि हम लोग न्याय दर्शन में प्रवेश कर गए इस समय क्योंकि ये प्रमाणु का विषय है ही न्याय का अब यहां ऐसे देना पड़ रहा है क्योंकि संक्षेप में तो यहां भी बताना है थोड़ा स्वाद उसका लेना है नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वृत्तियों से संबंध है इनका ये वृत्तियां हैं सारी ये है, और वृत्तियों का विषय है योगदर्शन थोड़ी सी जानकारी उसकी देनी पड़ती है तो यहां व्याप्ति कैसे बोली हमने कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, है? ना क्यों नहीं कह सकते क्योंकि अग्नि कई बार निर्धुम होती है धुआं नहीं होता उसमें और देहकता अंगारा ले लो कहा है धुआ गैस चल रही है जलाते हो नहीं इसमें कहा धुआं ये ये चल रहा है इंडक्शन अग्नि तो यहां भी है तो अग्नि बिना धुएं के भी रह सकती है लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं।, नहीं हो सकता तो व्याप्ति कभी कभी तो ऐसी बनती है जो दो तरफा होती है दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं उसे बोलते हैं सम व्याप्ति और जो एक ही ओर से बने उसे बोलते हैं विषम व्याप्ति तो ये कौन सी व्याप्ति कहलाएगी अभी जो हमने कही कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है कौन सी व्याप्ति है सम या विषम विषम है ये ये दो तरफा नहीं है उसको वैसे नहीं बोल पाएंगे कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है इसको ऐसे नहीं बोल सकते अब मान लो हम ये कहें कि शब्द अनित्य है हम्म हेतु क्या देंगे उत्पत्ति वाला होने से उत्पन्न होता है शब्द नहीं मैं बोल रहा हूं उत्पन्न हो रहा है शब्द नहीं नष्ट भी हो रहा है फिर पीछे के क्या गूंज रहे हैं कमरे में अभी जितने बोल दिए मैंने नष्ट भी हो रहे हैं तो क्यों नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उत्पन्न हो रहा है तो शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से अब बनाओ इसकी व्याप्ति कैसे बनेगी बनाओ लगाओ बुद्धि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से हम व्याप्ति कहा से प्रारंभ करते हैं हेतु से हेतु क्या बोला हमने उत्पत्ति वाला होने से अब कैसे बोलेंगे जो जो उत्पन्न उत्पन हो उत्पन हो हो हो होता देश्ट। है वह वह अब पहला वाक्य बोल देंगे शब्द अनित्य है बोला था अनित्य होता है जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है अब इसको उलट दो जो जो वह वह जो जो अनित्य होता है वह वह उत्पन्न होता है ये सत्य है या नहीं है? पहले हमने कहा कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है दूसरा वाक्य बोला जो, जो जो अनित्य होता, अनित्य होता है वह वह उत्पन्न होता है।, है ये दोनों सत्य हैं या नहीं जी ये दोनों सत्य हैं इसलिए इसे कहेंगे सम व्याप्ति दोनों तरफ से बन जाती है दो तरफा व्याप्ति बोलते हैं इसको लेकिन यहां केवल एक तरफ बनेगी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है तो ये जो धर्म है ये जो संबंध है धूम का और अग्नि का ये संबंध ऐसा है कि तुल्य जातियों में रहेगा भिन्न जातियों में नहीं रहेगा ये है भिन्न जातीय भी हो व्यावृत्त जैसे तुल्य जातीय यहां अग्नि को लिया हमने अब अग्नि जहां जहां है वहां धुआं रह सकता है और अग्नि से भिन्न जातीय पदार्थ जैसे जल को लिया अब जहां जहां जल है वहां तो नहीं है धुआं वहां धुआं नहीं रहेगा वहां से व्यावृत्त है और अग्नि कहीं मिलेगी तो वहां रह सकता है वो तो तुल्य जातियों में रहने वाला भिन्न जातियों से पृथक हुआ ऐसा जो संबंध है उस संबंध से युक्त उस संबंध वाली तद विषया सामान्य अवधारणा प्रधाना सामान्य धर्म का बोध कराने वाली इस वृत्ति को कहेंगे अनुमान अब इन्होंने जो यहां आगे उदाहरण दिया है अनुमान प्रमाण का ये थोड़ा भिन्न है हमने जो दिया था अभी ये और प्रकार का था अनुमान तीन तरह का होता है अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे अनुमान तीन प्रकार का होता है उसमें हमने जो अभी उदाहरण दिया था यह भिन्न प्रकार का था और ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये उससे थोड़ा भिन्न है संक्षेप बता दूं मैं तीन नाम उसके होते हैं पूर्ववत शीर्षवत सामान्य दृष्ट तो सामान्य तो, तो का उदाहरण आगे आ रहा है है? हमने जो दिया था ये पूर्वत शेषवत में से हम उसको बोलेंगे वहां पर कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है अर्थात कार्य को देख करके कारण का अनुमान धुआं क्या है कार्य अग्नि क्या है कारण तो कार्य को देख करके जहां कारण का अनुमान करते हैं उसे कहते हैं शेषवत हमने शेषवत का उदाहरण लिया था ये ले रहे हैं सामान्य तो दृष्टि का इन्होंने कैसे समझाया कि यथा जिस प्रकार से देशांतर प्राप्ति गतिमत चंद्र तारकम देशांतर प्राप्ति होने से हेतु पंचमी होती है ये हेतु आ गया देशांतर प्राप्ति होने से जैसे वहां कहा था धुआं होने से यहां कहा देशांतर प्राप्ति होने से लेकिन हेतु बाद में बोलेंगे पहले क्या बोलेंगे प्रतिज्ञा पहले प्रतिज्ञा फिर हेतु प्रतिज्ञा क्या है गतिमत चंद्र तारकम चंद्र और तारे ये गति वाले हैं अर्थात इनमें गति हो रही है ये क्या है प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा वाक्य अपने पक्ष को स्थापित करना कौन कौन आता है सुबह आपको न्याय की कक्षा में उंगली हाथ उठाना जरा तो सुबह वाले तो सब समझ जाएंगे विषय आराम से समझ जाएंगे ये है ना कि प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा हुआ इसमें गतिमत चंद्र चंद्र और तारे गति वाले हैं ठीक है ना अब तुरंत ही हेतु देंगे हम जैसे वहां क्या बोला था पर्वत अग्नि वाला है, वाला है। और यहां क्या कह रहे हैं चंद्र चंद्र और तारे गति, गति वाले, गति वाले गति हैं वाले। तो वहां अग्नि वाला है कैसे पता लगा धुआं होने से ये गति वाले हैं कैसे पता लग रहा है देशांतर प्राप्ति होने से स्थान बदलने से जगह बदल गई हम्म कोई व्यक्ति यहां बैठा है उठकर के वहां बैठ जाए तो क्या पता लगा गति हुई है, है। गति का ज्ञान हुआ कि नहीं तो चंद्र और तारों में गति का पता लगाया जा रहा है लेकिन वो गति वो देशांतर प्राप्ति जो हुई है देशांतर प्राप्ति दिख गई हमें लेकिन गति नहीं दिखती गति का पता नहीं लग पाया क्या हमने देखा उनको कि देखो ये बढ़ा आगे ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा ऐसे नहीं लग रहा है पता हमें लेकिन देशांतर प्राप्ति हो गई है? हमने रात्रि को देखा सोने से पहले कि अमुक तारा अमुक स्थान पर है और प्रातः काल को देखें चार बजे उठकर के तो स्थान बदला दिखाई देगा या नहीं तो स्थान बदला दिखाई देगा देशांतर प्राप्ति का तो हो गया प्रत्यक्ष और हेतु का क्या होता है प्रत्यक्ष ही तो होता है धुए का प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं वहां यहां भी हेतु का प्रत्यक्ष हो रहा है जैसे वहां धुआं हेतु है यहां भी ये हेतु है देशांतर प्राप्ति अब उससे पता क्या लग रहा है कि गतिमत चंद्र तारकम चंद्रमा और तारे गतिशील हैं, गति से युक्त हैं ये लेकिन वो गति हमने देखी नहीं जैसे वहां अग्नि हमने देखी नहीं है अभी धुएं से ही अनुमान लगा लिया धुएं से पता लगा लिया ऐसे ही यहां पर और अब दृष्टान्त चाहिए उदाहरण चाहिए उदाहरण दिया चैत्रवत चैत्र के समान ये चैत्र किसी मनुष्य का नाम कि जैसे ये चैत्र नामक व्यक्ति ये हमने पीछे देखा था जैसे वहां उदाहरण क्या देंगे पहले वहां का समझो पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से इतना बोलने के बाद हम उदाहरण क्या देंगे कि जैसे रसोई में तो जैसे रसोई में का अर्थ क्या है कि जैसे रसोई में हमने धुए को और अग्नि को साथ साथ देखा है लेकिन यहां पर हम अब धुआं तो देख रहे हैं अग्नि नहीं देख रहे हैं पर्वत पर यही तो है ना लेकिन वहां क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये दोनों साथ साथ होते हैं और उनमें से एक यहां दिखाई दे रहा है दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका भी ज्ञान हमें हो गया ऐसे ही यहां पर भी हमने चैत्र नामक व्यक्ति को अपनी आंखों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देखा था वहां गति को हमने प्रत्यक्ष किया था और स्थान बदल गया गति होते ही उसका उसकी देशांतर प्राप्ति हो गई ये हमारा पहले का ज्ञान पक्का है और उदाहरण में हमेशा पक्का ही होता है जिसको हम पहले ज्ञान चुके होते हैं तो उस चैत्र के दृष्टांत के आधार पर हमने यहां भी चंद्र और ताराओं को गति करते हुए नहीं देखा लेकिन देशांतर प्राप्ति देख ली तो देशांतर प्राप्ति से क्या पता लगा ये गतिशील है इस प्रकार से इसको घटाते हैं यहां पर अच्छा गति का होता है क्या प्रत्यक्ष नहीं। तो अभी तो बात हो रही थी कि चैत्रवत चैत्र के समान चैत्र नामक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया नहीं दिखती वो एक दूसरे स्थान तो गति का ध्यान कैसे हुआ अनुमान लगा तुम्हारा जो हाथ ये मेरा हाथ हिल रहा है दिख रहा है ये दिख रहा है नहीं इसमें अनुमान लग रहा है कि दिख रहा है ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है, है। क्या प्रत्यक्ष है गति हो रही है गति प्रत्यक्ष है? है प्रत्यक्ष है अच्छा बताओ गति अर्थात क्रिया क्रिया कौन सी इंद्री का विषय है किससे देखेंगे हम क्रिया को क्रिया कौन सी इंद्री का विषय है आंख तो रूप को देखती है आंख किसको देखती है रूप को गति कैसी होती है काली पीली अब पकड़ो हुँ? कौन सी इंद्रिय देखें गति को हम हाँ। तो अगर हम देखें तो वास्तव में गति का ज्ञान अनुमान से ही होता है गति का गति को प्रत्यक्ष करने वाली कोई इंद्री है ही नहीं यह है लेकिन स्थूल रूप में जिस द्रव्य का नेत्र प्रत्यक्ष कर रहा है जिस द्रव्य का नेत्र रूप देख रहा है उस रूप को उसने एक स्थान पर देखा पहले अब वही रूप उसको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है हटता हुआ दिखाई दे रहा है वो देख तो रूप को ही रहा है लेकिन वो रूप स्थान बदल रहा है गति नहीं दिख रही है लेकिन वो रूप हिलता हुआ से दिखाई दे रहा है स्थान बदल चुका है उसका तो उससे हम लगाते अनुमान लगाते हैं कि इसमें गति हो रही है लेकिन हम व्यवहार में बोलेंगे ऐसा ही कि हमें गति दिख रही है जैसे कोई गाड़ी चल रही है अब गाड़ी में बैठने वालों से पूछे हाँ भाई गाड़ी चल रही है अब उसमें एक न्याय दर्शन पढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और पूछा सबसे भाई गाड़ी चल रही है इसका सबको पता लग रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं तो सब कहेंगे हाँ प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें न्याय दर्शन पढ़ने वाला बोला कि गति का प्रत्यक्ष कहाँ होता है उसका तो अनुमान हो रहा है अनुमान हो रहा है यहाँ गाड़ी चल रही है तो लाल लोग कहेंगे इसका न्याय दर्शन पढ़ करके दिमाग फिर गया <laughs> यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है वो कह रहे हैं अनुमान हो रहा है इसलिए अन्यों के सामने जिनका ज्ञान साधारण है वहां वैसे ही बोलना होता है उनको वैसे ही समझ में आएगा वो अगर हम वहां इस तरह की भाषा बोलेंगे तो बुद्धू माने जाएंगे बिल्कुल <laughs> तो गति का वास्तव में देखा जाए इसकी इसकी चर्चा उसमें महावाष में भी आई हुई है और वहां अनुमेयी ही होती है क्यों गति देखो गति न तो पृथ्वी का गुण है न जल का गुण है किसका गुण ये और इंद्रियां पकड़ती हैं इन तत्वों के ही गुणों को और पांच ही इंद्रियां इंद्रिया छठी इंद्रिय है नहीं कुछ गति को पकड़े तो इसलिए अनुमान से ही होता है लेकिन यहां क्योंकि हमने चैत्र का उदाहरण दिया है तो में हम यही मानेंगे कि वहां हमने चैत्र को गति करते हुए देख लिया है प्रत्यक्ष देख लिया है जान लिया है उसके आधार पर हमने माना कि चंद्र और तारे गतिशील हैं और विंध्य अप्राप्ते अगति इसको भी संभाल लेना ये प्राप्ति नहीं है प्राप्ति तो विंध्य हल कर लेना ज्ञान चित्त से होता है अनुमान अनुमान का ज्ञान चित्त से होता है जैसे वहाँ जो हमने धुआं देख करके अग्नि का अनुमान लगाया तो अग्नि को तो कोई इंद्रिय नहीं देख रहे है ना अग्नि को कहा देख रहे हैं धुआं देख रहे हैं तो अग्नि का ज्ञान हमें चित्त में हुई स्मृति से हुआ वो स्मृति कौन सी थी वो स्मृति थी, थी पीछे रसोई में अग्नि और धुएं को साथ साथ देखने की और वो हम पहले प्रत्यक्ष कर चुके थे तो प्रत्यक्ष कर चुके तो उसकी स्मृति बन गई हम जिस जिस ज्ञान को जानते जाते हैं उसकी स्मृति बनती जाती है उसका संस्कार बन जाता है उस संस्कार के आधार पर अब जिस बच्चे ने कभी भी अग्नि और धुआं को साथ साथ नहीं देखा है और उसको धुआं दिखाया जाए वो पता कर लेगा कि यहां अग्नि है जिसने कभी भी धूम्र और अग्नि को साथ साथ नहीं देखा हो वो पता कर लेगा तो पीछे की क्योंकि स्मृति है ही नहीं उसकी कुछ भी कोई याद पीछे से आएगी ही नहीं कि हाँ मैंने वहां भी ऐसा देखा था कि धुआं निकल रहा था और अग्नि भी थी तो इसलिए पहले का प्रत्यक्ष इसमें काम करता है स्मृति के रूप में आया हुआ बच्चे के में नहीं किया साथ हाँ तो बच्चे तो, बच्चे तो बच्चे नहीं बन रहा हाँ, नहीं बनी तो वो तो तो नहीं जान कर पाएगा तो इसलिए अनुमान का ज्ञान उसको हो पाता है जिसने पहले प्रत्यक्ष कर लिया है यानी कि उसको ये कह सकते हैं अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं होता है और यहाँ भी दो तरह के प्रत्यक्ष है देखो अनुमान में इसी उदाहरण में आप फिर देख लो बहुत सरलता से मिल जाएगा यहां जो हम अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं यहां कौन सा प्रत्यक्ष हो रहा है, है? अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं धुए को देख के तो कौन सा प्रत्यक्ष हो रहा है धुएं का हो रहा है धुए का हो रहा है प्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष तो ये हो गया और एक प्रत्यक्ष वो है जो धुआ और अग्नि हमने पीछे कभी साथ देखे थे एक वो प्रत्यक्ष है तो दो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है अनुमान एक पहले कर चुके और एक वर्तमान में अब पहले कर चुके और वर्तमान में धुआं न दिखाई दे तो अग्नि का पता लग जाएगा और वर्तमान में धुआं दिखाई दे जाए और पहले कभी किया नहीं प्रत्यक्ष तो, तो लग जाएगा नहीं का पता नहीं। तो है दो पर आधारित नहीं अनुमान प्रमाण हमेशा दो प्रत्यक्षों पर टिका रहता है एक पीछे का एक वर्तमान का अब उसका उल्टा दिया कि मान लो विंध्य पर्वत है पहाड़ देखे होंगे आपने अब जब भी देखोगे वहीं मिलेंगे आपको या नहीं हम उसको कहते हैं ध्रुव तारा देखा है नहीं तो ध्रुव तारे को ध्रुव क्यों बोलते हैं सायंकाल को देखो तब भी वहीं दिखता है वो प्रातः काल को देखो तब भी वहीं दिखता है तो हम क्या कहते हैं स्थिर है ये ये गति से रहित है लेकिन इसमें कुछ और ही रहस्य भरा हुआ है क्या रहस्य है इसमें अरे ये पृथ्वी की गति के साथ साथ गति होती है इसकी ध्रुव तारे की गति पृथ्वी के साथ साथ होती है तो वहीं तो दिखेगा वो क्योंकि बिना गति के तो है ही नहीं कुछ भी ये। पूरा ब्रह्मांड सब गतिशील है इसलिए तो क्या बोलते हम लोग जगत जगत का अर्थ क्या है इति जगत जो लगातार चल रहा है लगातार चल रहा है और शब्द ले आओ संसार है यहाँ समोर लगा दिया अच्छी प्रकार से गति हो रही है जिसमें सम्यक संसारती थी संसार ये तो सारा गतिशील है ही लेकिन ध्रुवतारी की गति पृथ्वी के समानांतर सात साथ, साथ, साथ चल रही है बिल्कुल तो कहते हैं तो वहीं टिका हुआ है जहां पहले था वहीं अब है। तो वहां तो लगेगा ही जब दोनों साथ साथ चल रहे तो तो यहां पर्वत का दिया उदाहरण विंध्य पर्वत कैसा है कि वहां हमें विंध्यश्च अप्राप्ति है विंध्य पर्वत में देशांतर प्राप्ति न होने से यहां अलगा दिया अप्राप्त है तो क्या कहेंगे हम अगति ही ये विंध्य पर्वत गति से रहित है और चंद्र ताराओं को देख लिया हमने वहां देशांतर प्राप्ति थी तो कह दिया हमने कि ये गतिशील है ये समझाने के लिए तो इस तरह से ये अनुमान प्रमाण लगाते लगाते ही समय का अनुमान रहा नहीं और वो निकल गया पूरा हो चुका है आ, कल भी शायद मैंने कहा था कल मैंने कहा ये प्रमाण ऐसे समझ नहीं आएंगे थोड़ा समय लगता है इसमें इसलिए मैंने आज इसको दोबारा लिया था और हो सकता है आज अधिक स्पष्ट हुए हों ये दो प्रमाण भी हो चुके हैं और शब्द प्रमाण अर्थात तो प्रमाण जो है आगम प्रमाण इसको फिर हम कल को देखेंगे आज यही कक्षा को समाप्त तो करेंगे आँख बंद जब कर लेंगे नहीं नहीं आँख बंद कर लेंगे तो उस समय अनुमान नहीं हो पाएगा लेकिन आ, लेकिन रूप वाला अनुमान नहीं हो पाएगा अब मान लो आपके कान में कोई शब्द आ रहा है जैसे आपका मान लीजिए कोई स्कूटर है गाड़ी है आपकी बाइक है और आपका बच्चा कोई चला करके कमरे में लाया घर में आया बाहर से लौट करके वापस आया आप अपने आंख बंद करके उपासना कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं लेकिन अचानक जो है बाइक की ध्वनि आपके कान में पड़ी भी और भी हर किसी की गाड़ी की गाड़ी अपनी अपनी आवाज का सबको पता होता ही है कि मेरी गाड़ी की आवाज है आपको पता लग गया कि मेरी बाइक आ चुकी है तो बाइक तो आपने नहीं देखी लेकिन निश्चय तो हो गया किससे पता लगा ध्वनि से शब्द से इसी को कहते हैं अनुमान प्रकाश हाँ तो कान बंद कर लेंगे ठीक है लेकिन अब त्वचा की बात है नासिका नासिकागंध ये तो खुले हुए हैं सब पांच है ना स्थान हमारे जहाँ से सूचनाएं अंदर पहुँच रही हैं वो पांच दरवाजे हैं तो उन पांच में से आप भाएं पांचों भाएं को बंद कर लें यदि जो काम करें उसको बाहर से बंद कर दे बाहर से बंद कर लेंगे तो ये प्रमाण वृत्ति आपकी सारी समाप्त हो जाएंगी हाँ नहीं निरुद्ध नहीं एक ही ये ये जो सारे मत बोले एक मिनट ये एक ही वृत्ति तो रुकी आपकी प्रमाण नामक वृत्ति अभी तो चार और बैठी है तैयार विपर्य आएगा विकल्प आएगा निद्रा है स्मृति है ये ऐसे इनके द, इनके ढक्कन भी नहीं है कोई कि जहां आप लगा लें आख को तो आप बंद कर लेंगे कान में रई ठूस लेंगे नाक भी बंद कर ले सब कुछ कर लें है कान बंद ना भी करें एकांत कमरे में जाके बंद दरवाजा करके बैठ जाए ठीक है चलो सारे काम हो गए लेकिन अंदर जो हमारी स्मृतियां उठती हैं उनका तो कोई दरवाजा भी नहीं बनाया ईश्वर ने कि बंद करो दरवाजा ऐसी स्कूल आप भी निकल पाएंगे नहीं नींद भी आ सकती है आपको बैठे बैठे वो भी एक वृत्ति है निद्रा वृत्ति तो उसको भी रोकना होता है निद्रा वृत्ति है नहीं फिर विपरीय है तो को नहीं, नहीं आसान तो खैर तो बहुत है अगर हम ढंग से चलें तो आसान तो बहुत है एक दिन बताओ, क्योंकि ईश्वर ने ईश्वर ने को रोकने का क्योंकि ईश्वर ने अपना ईश्वर ने अपना आनंद देने के लिए हमें बहुत ही सरलताएं दे रखी हैं, बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत साधन दे रखे हैं कि किसी प्रकार से जीवात्मा मेरे आनंद को प्राप्त कर पाए लेकिन हमने जटिलताएं स्वयं उत्पन्न कर ली हैं उन साधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग न करके बस ये कारण है और कुछ नहीं बहुत सरल है ये क्योंकि शरीर मिला ही इसी काम के लिए लेकिन हमने मान लिया किसी और किसी और कामों के लिए मिलाया है ये वहाँ लगाते हैं इसको मान लीजिए सारी जैसे अंदर, अंदर की वृत्तियां है उसको भी रुक लिया फिर बाहरी वो भी रुक जाए तो मतलब कैसे समझ में आएगा की हमारा प्रत्यक्ष मतलब समाज चित्त का काम जब बंद होता है तभी जी बात अपने को जानेगा क्योंकि बिना जान के रहता नहीं है उसका कुछ ये बिना जान के होगा, क्या ये जब होगा ये नहीं? जब होगा तब स्वयं देखना ये विषय बताने का होता ही नहीं है ये शब्द का विषय ही नहीं है और स्वयं न्याय दर्शन में आएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं जिसका शब्दों से कथन नहीं हो सकता अव्यपदेशम ये इसका है विशेषण प्रत्यक्ष ज्ञान का विद्वानों का कहना है कि कुछ तो कुछ कुछ तो कुछ कुछ तो अनुभव भी हो रहा है अगर तुम लोगों से कोई कहे कि किसी का नाम लेकर के कि ये यह यहां पर आप यहां पर नहीं हो हैं आपका कोई अस्तित्व है या ही नहीं तो मान जाएगा वो तेरे से कहा जाए कल्पना नाम की कोई लड़की है ही नहीं कहीं मैं बैठी तू तो ये बिना अनुभव कह दिया या अनुभव होकर के कहा है पता है इसलिए कहा कि पता है ही नहीं इसलिए कहा तो सामान्य अनुभूतियां सबको होती हैं और इसी को अहंकार बोलते हैं अहंकार से जो है हमें असम अनुभूतियां होती हैं, लेकिन वो सामान्य अनुभूति है ये विशेष अनुभूति नहीं है विशेष ज्ञान नहीं है विशेष प्रत्यक्षण नहीं है ये वो फिर संप्रज्ञा समाधि के अंतिम स्तर में जाकर के होता है अब आपसे थोड़ी बाद में बात करूंगा पहले इसका समापन कर लेते हैं कार्यक्रम का चलिए प्रणव ध्वनि